परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रेमी सचनों वेद स्वाध्याय में आज आर्यनय के प्रथम प्रकाश का 18वां मंत्र ऋग्वेद का मंत्र है ऋचुनीतिनो वरुणो मित्रो नय तो विद्वान्मा देव सजोषा परमात्मा से प्रार्थना की गई और परमात्मा को वरुण कहते हुए प्रार्थना की गई वरुण का अर्थ है जो श्रेष्ठ है बहुत अच्छा है बहुत गुणों से युक्त है और मित्र वो हमारा मित्र भी है मित्र भाव से प्रीति से रहता है और आर्यमा वो न्याय करने वाला भी है तीन बातें परमात्मा को संबोधित करते हुए प्रार्थना की जा रही है तो वरुण सर्वश्रेष्ठ परमात्मा मित्र स्वरूप परमात्मा आर्यमा न्यायाधीश इसको यहां यमराज शब्द से भी कहा गया हे परमात्मा न हमारे को या हमारे लिए रिजु नीति नयतु हमारे को रिजु यानी सरल नीति से ले चलो हम सरल रीति से सरल नीति से चलें हमारे पास नीति सरल होनी चाहिए ऐसी नीति जिससे शासन चलता है व्यवस्थाएं होती हैं वो रिजु हो सरल हो ऋजु नीति नो वरुणो मित्रों नयतु और इससे हम विद्वान विद्वानों के विद्वान परमात्मा के लिए भी कहा गया कि परमात्मा ज्ञानवान है सर्वोत्कृष्ट विद्वान है तो ऐसा वो परमात्मा हमें ऋजु नीति से ले चले जिससे हम देव ही देवों के साथ में देवों के साथ विद्यमान रहते हुए सजोशाह अत्यंत प्रीति युक्त हो और आप में आपका सेवन हम प्रीति युक्त होकर के कर सकें ये मंत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ इसको महर्षि दयानंद ने अनेक तरह से विशेषण लगा करके खोला है तो संबोधन दिया है महाराजा अधिराज परमेश्वर महाराजों में भी बड़े महाराजा अधिराज महाराजों के भी जो महाराज हैं उनको महाराजाधिराज लोक में भी बहुत से राजाओं को बोला जाता है महाराजाधिराज महाराजाओं के ऊपर भी अधि जो राज करते हो राजाओं का भी जो राजा है उसको महाराजाधिराज कहते हैं तो वास्तव में तो परमात्मा ही महाराजाधिराज है आप हमको रिजू सरल सरल को मैं खोला है शुद्ध सरलता क्या है तो लिखा कोमलत्वादि गुण विशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को नु कृपा दृष्टि से प्राप्त करो किन की नीति चक्रवर्ती राजाओं की नीति वो नीति जिससे कोई व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है चक्रवर्ती सम्राट जो बना है वो किस नीति से चल रहा है और बना हुआ है चक्रवर्ती सम्राट बनना सरल नहीं है छोटे मोटे राज्य का राजा बनना भी सरल नहीं होता है जो राजा बनते हैं बनना चाहते हैं उसमें बहुत प्रतिस्पर्धा है प्रजातंत्र में भी और राजतंत्र में भी दूसरा उसको हटाएगा दूसरा भी बनना चाहता है उसके विरोधी बहुत रहते हैं राजतंत्र में भी एक दूसरे को जान से तक मारके हटा के खुद बन जाते होता रहा इतिहास में तो जो ऊंचे पद पर जाना चाहता है राजा बनाना चाहता है उसको बनने के लिए विशेष योग्यता चाहिए नहीं तो वो टिक नहीं सकता है वहां पर प्रतिस्पर्धी बहुत होंगे विरोधी बहुत होंगे उसको जाने नहीं देंगे वहां पर क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां हम हमें जाना है हमें बैठना है ये हमारी जगह ले रहा है वो शत्रुवत दिखाई देता है उसकी जगह वो खुद आना चाहते हैं इसलिए राजा बनना बहुत कठिन बात है संघर्ष का काम है और चक्रवर्ती सम्राट बनना ऐसा राजा जिसको कि सब स्वीकार कर सके छोटे राजा भी जिसको स्वीकार कर सके वो है चक्रवर्ती सम्राट सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति महर्षि दयानंद ने जब चक्रवर्ती सम्राट की राजा की योग्यताएं लिखी हैं तो उसको चारों वेदों का ज्ञाता लिखा है धार्मिक शारीरिक रूप से स्वस्थ बलवान नीति युक्त इस बहुत अधिक विशेषण दिए ऐसे विशेषण जो कि सन्यासी के तक नहीं हो सकते उसके भी कठिन होते हैं ब्राह्मण के नहीं हो सकते इतना ज्ञान उस चक्रवर्ती राजा को होता है ऐसी क्षमता होती है उसकी और ये चक्रवर्ती राजा ऐसा नहीं जो कि मार काट करके दबा करके बस राजा बन गया है कि वो चक्रवर्ती राजा है जिसके राज्य में और भी बहुत सारे राजा अपना अपना राज्य स्वतंत्र रूप से करते हैं कोई आपत्ति नहीं वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है लेकिन फिर भी उस चक्रवर्ती राजा को वो स्वीकार करते हैं हां उनकी नीति हम करेंगे उनको हम धन देंगे ताकि पूरी पृथ्वी पर शांति रहे जो विभिन्न राजा हैं अलग अलग क्षेत्रों के अपने आप में वो भी बड़े होते हैं वो कैसे किसी एक व्यक्ति को स्वीकार कर लें वो नीति चक्रवर्ती राजा की ये परिकल्पना नहीं होती है कि वो वहीं से सारा शासन चलता है अलग अलग राजा अपना अपना राज करते रहते हैं लेकिन वो उस एक को स्वीकार करते हैं। नहीं ये सबसे अधिक धर्मात्मा है ये सबके अनुकूल है पूरी पृथ्वी के लिए यह हितकर है सब राजाओं के लिए हितकर है ऐसा वो चक्रवर्ती राजा अत्यंत धार्मिक उस स्तर पर जाके बात कर रहे हैं महर्षि कि आप हमको सरल कोमलत्वादि गुण विशिष्ट चक्रवर्ती राजाओं की नीति को कृपा दृष्टि से प्राप्त करो चक्रवर्ती राजा के लिए विशेषण दे दिया एक तो सरलता का और एक कोमलत्वादि गुण विशिष्ट ये चक्रवर्ती राजा बल से कठोरता से नहीं बन सकता अगर कोई बन भी गया तो विद्रोह होगा मना कर देंगे उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे तो सहयोग नहीं देंगे उसकी बात नहीं मानेंगे ये सब होगा कुछ कुछ उसके विपरीत मिलकर के संगठन बन जाएंगे जो सर्वोपरि है सब राजा जिसको मान रहे हैं वो चक्रवर्ती राजा सबको स्वीकार्य बल से तो नहीं हो सकता हाँ अच्छे व्यवहार से हो सकता है महशी ने दो बातें लिखी एक तो सरलता और दूसरा कोमलत्व गुण कुछ और बातें आगे आएंगी लेकिन ये दो विशेषता हम चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकते नहीं बनना है कोई बात नहीं लेकिन जहां भी हम रहते हैं कहीं ना कहीं कुछ नेतृत्व करेंगे कुछ भी करेंगे तो वहां भी यही बातें घटेंगी वो छोटे स्तर पर घटेंगे चक्रवर्ती राजा को बहुत ध्यान रखना होता है लेकिन छोटे स्तर पर भी यदि हम ऐसे सर्वमान्य बनना चाहते हैं, चक्रवर्ती राजा की तरह से अन्य राजाओं में जैसे वो अन्य राजाओं में सर्वमान्य होता है निर्विवाद होता है दूसरे आपस में भले ही विरोध रखते हो राजा लेकिन उसको सब मानते हैं ऐसा वो राजा वो चक्रवर्ती राजा तो ऐसा यदि हम अपने स्तर पर भी करना चाहते हैं जहां भी हम रह रहे हैं जितने कुछ व्यक्तियों के बीच में रह रहे हैं या कुछ संस्थाओं के बीच में रह रहे हैं कुछ गांवों के बीच में रह रहे हैं कोई जितना भी हमारा क्षेत्र है वहां भी हमें सर्व स्वीकार्यता करनी है तो ये गुण मां भी चाहिए तो सरल और कोमलत्वादि गुण विशिष्ट जो चक्रवर्ती सम्राट की नीति है तो चक्रवर्ती सम्राट की नीति एक तो सरल होती है वो कूटनीति नहीं करता है छल कपट नहीं करता है सबके हित के लिए सरलता से व्यवहार करेगा तो सबको स्वीकार होगा नहीं तो पक्षपात का दोष एकदम आ जाएगा स्वीकार नहीं होगा और दूसरा कोमलत्व वो चक्रवर्ती राजा है इसका यह मतलब नहीं कि वो कठोरता से अपने नियमों को पालन कराए कठोरता से अपने वश में ले ले उसके पास शक्ति सामर्थ्य है तो बुद्ध किसी के साथ भी अन्याय कर दे कोमल तो उसको सबके साथ रहना है कोमलता गुण विशिष्ट होना चाहिए ऐसी नीति आप हमें प्राप्त कराइए यानी हमें ऐसी नीति प्राप्त करनी ही चाहिए हम चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन रहे लेकिन हर व्यक्ति को ये नीति प्राप्त हो आप वरुण हैं सर्वोत्कृष्ट होने से वरुण हो जो हमको चूंकि आप सर्वोत्कृष्ट हो तो हमें क्या दीजिए वर राज्य वर का मतलब श्रेष्ठ वर्णीय जिसका हम वर्ण करते हैं जिसको हम स्वीकार करते हैं वरण हम उसका करते हैं जो श्रेष्ठ होता है जो हमें हितकर प्रतीत होता है उसे हम वर करते हैं वरण करते हैं उसका तो वर राज्य ऐसा राज्य जो वर्णीय हो वर्ण करने योग्य हम कहें कि नहीं ये राज्य होना चाहिए मुझे इस राज्य में रहना है वरन, वर राज्य वर विद्या श्रेष्ठ विद्या वर्णीय विद्या वर नीति श्रेष्ठ नीति अब आगे कहते हैं तथा सबके मित्र शत्रुता रहित हो ऐसी स्थिति हमारी बन जाए कि हम सबके मित्र और शत्रुता रहित बन सके और उसके लिए यही नीति है एक तो हमें सरल रहना होगा और एक कोमलत्व तो आदि गुणों को धारण करना होगा जितना जितना ये व्यक्ति में होता जाएगा वो उतना उतना अधिक व्यक्तियों का मित्र बनेगा शत्रुता उसकी कम से कम होगी या नहीं होगी तो कहते हैं हमको भी आप मित्रता युक्त न्यायाधीश कीजिए परमात्मा ऐसा है और हमें आप ऐसा कीजिए मित्रता युक्त और साथ में विशेषण दिया न्यायाधीश कीजिए न्यायाधीश कैसा मित्रता युक्त न्यायाधीश कीजिए एक न्यायाधीश होता है जो अपने पद इत्यादि के बल पर कुछ भी व्यवहार कर सकता है उसके पास अधिकार है वो मित्रवत नहीं देख रहा है दोनों पक्षों को मित्रवत नहीं देख रहा है वो बस न्याय कर रहा है तो हमें कैसा कीजिए मित्रता युक्त न्यायाधीश कीजिए मित्र गुण युक्त न्यायाधीश कीजिए आगे तथा आप सर्वोत्कृष्ट विद्वान हो हमको भी सत्य विद्या से युक्त सुनीति देकर के अधिकारी सत्य कीजिए हमारा भी साम्राज्य हो हम अधिक लोगों का भला कर सके इस साम्राज्य की कामना अधिकार की कामना उस तरह से नहीं है कि मैं बड़ा बन जाऊं और सब मेरा सम्मान करें मेरे पास बहुत धन सम्पत्ति हो वो मुख्य प्रयोजन नहीं है हमें साम्राज्य अधिकारी कीजिए अर्थात हम अधिक लोगों की सेवा कर सकें हम अधिक लोगों के लिए उपयोगी हो सके पद और प्रतिष्ठा और ऊंची चीज पे जाने का मुझे सेवा का अवसर मिल सके क्योंकि यदि साम्राज्य अधिकारी नहीं होंगे तो हम उतनी सेवा नहीं कर सकते एक व्यवस्था होती है ऊंचे पद पे गया तो वो अधिकारी कर सकता है अधिक लोग उसके नियंत्रण में रहते हैं अधिक अनुशासन उसका चलता है जितना बढ़ा जाता है, जा। उतना उतना वो अधिक लोगों की सेवा कर सकता है उसका क्षेत्र बढ़ जाता है तो हमें साम्राज्य अधिकारी कीजिए इसलिए कि हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सकें तथा आप आर्यमा यमराज प्रिय प्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो आप न्यायाधीश है न्याय में वर्तमान है लेकिन कैसे प्रिया प्रिय को छोड़ करके प्रिय है और ये अप्रिय है इसको छोड़ करके न्यायाधीश यदि प्रियता की सोचने लगेगा या अप्रियता की सोचने लगेगा तो वो तटस्थ रूप से न्याय नहीं कर सकता ऐसे हमें प्रियता रखनी चाहिए अच्छों से प्रियता दुष्टों से अप्रियता वो एक अलग संदर्भ है लेकिन न्यायाधीश जब भी न्याय करेगा तो किसी व्यक्ति से प्रियता अप्रियता न रखते हुए उसे निर्णय देना है और ऐसा परमात्मा है परमात्मा आर्यमा है न्यायाधीश है वो प्रियता और अप्रियता को छोड़ करके न्याय करता है एक दृष्टि से वो हम सबका प्रिय है वो हम सबको प्रिय समझता है लेकिन जब वो न्याय करता है तो वह प्रियता अप्रियता नहीं आती है यही बात हमारी अपने संतानों के लिए भी होती है अपने शिष्यों के लिए होती है अपनी संस्था में और कहीं सब जगह पे जब जब हम न्याय करते हैं तो बहुत सारे निर्णय हम अपनी प्रियता के आधार पर करते हैं तो न्याय छूटेगा पक्षपात होगा प्रिये, प्रिया प्रिय को छोड़ के न्याय में वर्तमान हो सब संसार के जीवों के पाप और पुण्यों की यथा योग्य व्यवस्था करने वाले हो सो हमको भी आप तादृश करें वैसा ही करें ये एक सुनीति है बीच में प्रार्थना की थी कि हमारा ये सब साम्राज्य अधिकारी हमको सद्य शीघ्र कीजिए साम्राज्य अधिकारी शीघ्र होने के लिए ये नीति आवश्यक है जहां सरलता आवश्यक है कोमलत्व तो गुण आवश्यक है वहां यह भी नीति भी आवश्यक है प्रियता अप्रियता को छोड़ करके न्याय कर सके वो और जो ऐसा करेगा वो शीघ्र सबका प्रिय भी बनेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है तो हम आपको हमको भी आप का करें जिससे देव ही सजोषा आपकी कृपा से विद्वानों व दिव्य गुणों के साथ उत्तम प्रीति युक्त आप में रमण और आपका सेवन करने वाले हों हम ऐसा व्यवहार करने लगे जिससे इन दिव्य गुणों के साथ और देवताओं के साथ श्रेष्ठ लोगों के साथ हम आपका सेवन करने वाले हो जाएं। परमात्मा की प्राप्ति बिना इस व्यवहार के नहीं हो सकती एक दृष्टि है कि हम पक्षपात रहित व्यवहार करके लोगों के प्रिय बने शासक बने व्यवस्था करने वाले बने और इस नीति से इस रीति से चलते हुए ही हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं इस रीति से ही परमात्मा भी प्राप्त होगा दूसरी रीति से नहीं होगा आगे कहा हे कृपा सिंधु भगवान हम पर सहायता करो जिससे सुनीति युक्त होके हमारा स्वराज्य अत्यंत बढ़े हमारा जितना भी राज्य है वो अत्यंत बढ़े लोग उसको मान करें और इससे संसार में सुख और शांति की व्यवस्था हो तो लोक में जो न्याय व्यवस्था को कठोरता के रूप में देखा जाता है तो जब वो नीति युक्त होती है सुनीति युक्त होती है तो वो कठोर नहीं होती वो मृदु कहलाती है और लोग उसको पसंद करते हैं और इसी में हम सबका भला है और हमें ऐसे व्यक्तियों का समर्थन भी करना चाहिए जो इस नीति से युक्त होकर के ऊपर बढ़ रहा है आगे आया है तो हम सबका भी एक कर्तव्य बनता है ऐसे व्यक्ति का सदा समर्थन करें यही परमात्मा की आज्ञा है प्रणव तो नहीं ओ...